तो 3 4 फिर 1 तो 3 4 क्या हल का क्या होता भार ऊपर नीचे दूर पास जमा घटा गुणा और भाग अरे ठहरो जरा समझ तो ले सी आई ई टी एन सी ई आर टी द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम म्याऊ का खेल किस खेल के बाद कर रहे थे हां तुम तो अपना ही खेल खेलने लग गए अरे एक दम नया खेल है अरे नया खेल है पर सिखाओ तो सही हां हां तो सुनो पहले सब को गोल सबसे पहले गोल गेल बनाना होगा चलो बनाते हैं पुझा <laughs> <laughs> मत पख़ड़ना मेरा हाथ तकर दो का � कक की जेटू बस बस बन गया गोल घेरा गोल घेरा तो बन गया पर अब क्या करें अरे भाई रुको रुको तो मैं एक संख्या चुनता हूं hmm. मैंने चुना 3 hmm. अरे रुको रुको आगे तो सुनो हम बारी-बारी से गिनती बोलेंगे जैसे 1 2 3 4 अरे भाई ये भी कोई खेल है भला अरे पूरा खेल तो सुन लो हां सुना सुना सुनते रहे हैं हां तो सुनो अब जिसके पास भी वो संख्या आएगी जो 3 से भाग होती है तो उसे उस संख्या के जगह म्याऊ बोलना है ठीक है देखो एक बार फिर से सुन लो सब लोग गिनती बोलेंगे 1 2 3 4 अब जिसके पास भी वो संख्या आएगी जो 3 से भाग होती है तो उस संख्या की जगह म्याऊ बोलना है अब तो ठीक है चलो खेल के देख लेते हैं हां भाई हां ये खेल दीजिएगा ये तो शुरू करें हां शुरू करें मैं गिनती शुरू करूंगा 1 2 3 अरे म्याऊ बोलो ना म्याऊ चार पांच म्याऊ सात आठ म्याऊ 10 11 12 अरे म्याऊ बोलो 12 तो 3 से भाग हो जाता है हां म्याऊ तो आगे खेलें चलो फिर से शुरू करें हां हां शुरू करते हैं अब मैं शुरू करूंगा तो मैंने संख्या चुनी 1 2 3 म्याऊ 5 6 7 म्याऊ 8 अरे तुम्हें तो 9 बोलना था 8 की जगह तो म्याऊ आ गया ना इस गेम में तो बहुत मजा आ रहा है 10 11 12 अरे बुद्धू तुम्हें तो 13 बोलना था हां हां 13 14 15 म्याऊ 17 16 7 17 18 19 म्याऊ 21 22 23 24 अरे म्याऊ बोल रहा है म्याऊ हां है बिल्कुल ठीक आगे खेलें अब मैं शुरू करूंगी अब मैं शुरू करूंगी मैंने चुना पांच ठीक है ठीक है ठीक है शुरू करें हां शुरू करो 1 2 3 4 म्याऊ 6 7 8 9 miau 11 12 13 14 miau 16 17 18 19 miau 21 22 23 24 miau 26 27 28 29 30 main to apne ghar pe bhi khel lunga main याउन काखिल अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार ईशान वंश आइनिश् तन्मय तनीषा मृत्युंजय अभिनव हंसिका रेणुका लवनीश और रितिका ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडू और सरोज महापात्रा निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी e. N.C.E.R.T.